एक तत्व है देखो ये मनुस्मृति है बोले फिर अहम क्या है मैं क्या हूं सब में वो है उसमें सब है उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो मैं क्या है बोले ये फैसा बीच में आ गया है काटो इसमें ये अहम आत्मा इसका यजन कर दो ये तुम्हें जब जब अपमान मालूम पड़ता है हो तब भैंसा बिगड़ उठता है जब जब चोट पड़ती है तो लाठी इसी भैंसे पर पड़ती है चिदात्मान पृथक कृत्य चिदात अप्रवेश्य चिदात्मान पृथक पश्यन्कृतम देखो ये अहंकार का भैंसा अलग है और तुम्हारी आत्मा बिल्कुल निर्देशो तो बलिदान क्या करना है इसी अहम का यज्ञ करो आत्मजाति का अर्थ है हाँ। इस अहंकार पर मारो ज्ञान की तलवार और ये कट जाए आपको क्रोध आता है अहंकार में लोभ होता है अहंकार में मोह होता है अहंकार में काम होता है अहंकार में सब दोषों का मूल बीज ए एक अहंकार नाम की गड़बड़ पैदा हो गई है बोले बाबा काट दे इसको जी इससे क्या होगा कि स्वराज्यम अधिक अच्छे स्वराट बहुत ही सम्राट बहुत यदि तुम्हारे अहंकार नहीं है तो तुम स्वराट हो तुम सम्राट हो तुम सर्वाधिपति हो तुम पर परमात्मा हो ये आध्यात्मिक जजन है ये यज्ञ बोल ये ये जक्यों। ये यद्या तो, का होम करना कहिए आप जल्दी करना चाहेंगे क्योंकि ये रोज रोज करेंगे तब भी आपका कुछ कटेगा नहीं अस्मिता का होम करो राग का होम करो द्वेष का होम करो अवनिवेश का होम करो परंतु जब तक अविद्या भस्म नहीं होगी अज्ञान भस्म नहीं होगा तो अज्ञान का रूप ये है ये संसार सत्य है और ये प्रिय प्रिय है और ये मेरा है तेरा है और ये मेरा आभूषण बन कर है मेरा श्रृंगार बन कर है इस सं संसार श्रृंगार है ये मेरा श्रृंगार बन कर रहे ये मैं हूं इसका नाम संसार एक पर ब्रह्म परमात्मा से भिन्न जो कुछ दिखाई पड़ता है भेद ये भेद ही भेदन करने योग्य है ये भेद ही नष्ट करने योग्य है आप अपने दुश्मन को मत मारो मारो उसको जिसने दुश्मन बनाया है ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक साधना का स्वरूप है तो श्री कृष्ण कहते हैं मध्यजीव हवा मेरी आराधना करो शायद कल आपको सुनाया हो याद नहीं असल में यज्ञ का संकल्प जो उठता है उस संकल्प का जो प्रकाशक है अधिष्ठान माने जिस स्व प्रकाश अधिष्ठान में संकल्प का उदय होता है यज्ञ करो और फिर हाथ पांव से यज्ञ होता है और जिस देवता के लिए यज्ञ होता है इंद्र देवता के लिए यज्ञ होता है बोले जो इस यज्ञ संकल्प का स्वप्रकाश संकल्पावभाषक अधिष्ठान है वही पर वही परमात्मा इंद्र देवता का भी प्रकाशक स्वप्रकाश अधिष्ठान है तो आपका जग पूरा कब होगा जब जो दे रहा है सो और जिसको दिया जा रहा है सो ये दोनों दो नहीं है एक हैं ये जब पूर्ण होगा जब यज्ञ होगा बना यज्ञ आपका पूरा यज्ञ आपका पूरा कब होगा ये नहीं कि मैंने इनको दिया और इन्होंने मुझसे लिया नहीं। ये नहीं यज्ञ करने की प्रेरणा देने वाला जो है यजमान की आत्मा यज्ञ की आहुति लेने वाला इंद्र का प्रेरक, इंद्र की आत्मा वही है ना उसमें लेने का अभिमान है और ना तुम में देने का अभिमान है देना लेना आत्मोल्लास है आत्मा का विलास है देना लेना, आत्मा का उल्लास है आत्मा का विलास है कौन देने वाला कौन लेने वाला जो देने वाला वही लेने वाला जो लेने वाला वही देने वाला आप, है लेवे? आप शिवावे, है ना आप देव आप सिवावे आप अमृत आप अमृत घाट। आपई पीवन हारी तो वही अमृत है वही अमृत का घड़ा है वही पीने वाला है वही पिलाने वाला है जहां जहां पिलाने वाला भी वही और पीने वाला भी वही और पीने की वस्तु भी पीने की वस्तु भी वही तब क्या होगा कम्ब ज्यादी उसका नाम होगा आप भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं जब भगवान के लिए यज्ञ होगा तब आपका हृदय भगवान के प्रेम की सुधा से प्रेम की अमृत से भर जाएगा और ज्ञान स्वरूप परमेश्वर आज राहदुरिकट प्रदूत वो प्रत्यक्ष हो जाएगा बोले भाई ये सब काम भगवान के लिए तो नहीं होते हम उसकी भी बताते हैं वो कैसे होता है हैं बच्चे से बच्चे की समझ में भी बात आनी चाहिए साधना वहाँ से शुरू होनी चाहिए जहाँ से हम हैं ओ महाराज गए कुछ नहीं एक सज्जन है उनके पास जाओ और वो कहेंगे जी वो नहीं ईश्वर नहीं आत्मा नहीं मोक्ष नहीं आ, कुछ नहीं फिर रहा क्या वही नोन तेल लकड़ी चलो घर में वही रहा ना वहाँ से आप लेके क्या आए क्या सीख के आए बोले कुछ नहीं हाँ संसार भी नहीं नरक भी नहीं स्वर्ग भी नहीं पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं जाना आना भी नहीं हाँ हाँ जीव भी नहीं और ईश्वर भी नहीं ये सब ज्ञान मोक्ष कुछ नहीं। आप सुन के आए हा बोले ना ना, ना, ना। फिर वहां से लौटने के बाद आपको क्या मिला है? वही चोरी वही चमारी वही बेईमानी वही क्षण वही कपट वही दुख वही दुख वही विक्षेप जहाँ के तहा रहे ना बाबा तो यदि आप उठाने की युक्ति अपने को जहाँ गिरे हुए हो वहा से उठने की युक्ति नहीं करोगे तो कैसे बनेगा तो ज्ञान हो कैसे भक्ति से कक्ति हो कैसे कजन से आप ये भगवान की आराधना भी कहते हो तमाम नमस्कुरु अब but mama mama kon kon yes when i get to us अर्जुन के किताब में इंत वो तो पांडु के क्षेत्र में बीज बोने के कारण अर्जुन का नाम पांडव हुआ पांडु पुत्र पांडुनंदा वस्तुतः हाँ, कर्म के प्रेरक हाथ में रहकर कर्म को प्रेरणा देने और कर्म से आराध्य जो इंद्र हैं उन्हीं के पुत्र थे अर्जुन तो इसका अर्थ हुआ आप ध्यान दो जो कर्म की शक्ति देता है और कर्म का जो उद्देश्य है माने जिसके लिए कर्म किया जाता है दोनों का दोनों एक है और उसका पुत्र है अर्जुन माने अर्जुन स्वयं कर्म रूप है आध्यात्मिक दृष्टि से अर्जुन कर्म ही है श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को उत्साहित किया है अब दूसरी बात कब वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह जिसका उत्साह गिर जाता है वो कोई बहादुरी का काम नहीं कर रही तो अर्जुन का उत्साह ही गिर गया युद्ध के प्रारंभ में उसके लिए जो स्थाई भाव हो चाहे कुछ भी हो जाए उत्साह तो बना रहे तो सुख और दुख में हानि और लाभ में जय और पराजय में उत्साह बना रहे मनुष्य का उत्साह न गिरे तो उसको सफलता मिलती है उत्साह होने पर मददगार भी पास में आ जाते हैं भी मिलता है उत्साह उत्सा बना रहे उत्साह तस्मात्मोत्ष्ठ यशो लुतिष भारत युद्धाय कृत निश्चया श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साह देते हैं अपना काम करने में खूब खूब खुँ उमंग हो आ, हम तो ये करके ही रहेंगे ना एक जन्म में होगा दो जन्म दस जन्म में करेंगे पर गंगा जी को तो धरती में लेके आएंगे, ऐसा उत्साह चाहिए हो मन में सफलता पूंजी में नहीं होती है सफलता मजदूर में नहीं होती है सफलता परिस्थिति में नहीं होती है अपने मन में उत्साह हो तो सफलता प्राप्त होती है महाभारत में एक कथा है, एक विदुला रानी विदुला, उनका नाम था विदुला। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दी उनका बेटा नया नया था युद्ध भूमि में जाने पर हार गया के भाग आया और आके घर में महल में सो गया तो बिदुला ने जाके उसको समझाया और बिदुलों वाख्यान नहीं है महाभारत उत्थातव्य जागृतव्यम जोक्तव्यम कर्म कर्मसु भविष्य सेव मन कृत सततम अव्यथ उठो जागो अच्छे काम में लग जाओ कल्याणकारी काम में लग जाओ कोई दुख मत मानो अपने मन में निश्चय करो तुम्हें सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी सफलता उसने कहा हमारे सेना नहीं है कैसे बनेगा बोले कि दुनिया में जितने छोटे लोग माने जाते हैं और जिनको पतित मान करके लोगों ने जात बिरादरी से बाहर कर दिया है और तुम उनका संगठन करो उनके साथ मिल जाओ जिसको लोग हीन दृष्टि से देखते हैं उसको तुम अपना साथी बनाओ और फिर उसने अपनी माता के सुझाव के अनुसार काम किया जितुम्हे विजयी हुआ राजा हुआ सफलता हुई शरीर को मरने का नाम मरना नहीं है उत्साह के मरने का नाम मरना है अगर उत्साह जिंदा है मनुष्य के मन में तो वो जिंदा ही रहता है तो एक बार क्या हुआ महाभारत में अग्नि देवता को अपच हो गया ये वर्णन है महाभारत का अजीर्ण जैसे हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो अपच होता है ऐसे इतना होम हुआ महाराज इतना जाग हुआ कि अग्नि देवता को अपच हो गया खाते खाते खाते तब उन्होंने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार की शरण ली महाराज हमको अजीर्ण हो गया है क्या करें तो बोले अब अब तुम जरा आ, कहीं लकड़ी पत्ता फूल फल जंगल जलाओ अब आहुति लेना ठीक ही आहुति लेना छोड़ो भविष्य की आहुति लेना छोड़ो अब जंगल जलाओ तो खांडव बन दान का भक्त बन उसमें था इंद्र का एक मित्र शरद के रूप में रहता था उन्होंने आके श्री कृष्ण से कहा अर्जुन से कहा कि उस वन में हमारा मित्र है और सब लोगों को तो तुम घेर लोगे जलाओगे अग्निदेव की प्रार्थना थी कि उसको जलाने में कहीं कोई युद्ध न करने लगे कि हमारा बन जलाते हो तो अर्जुन अपना दान भी वो धनुष्य तैयार हो गया तो इंद्र ने कहा इसमें हमारा एक मित्र रहता है उसको बचा दो तो अर्जुन ने उसको बचा दिया कृष्ण की सलाह से। इंद्र आए कृष्ण के पास बोले भाई तुम लोगों ने हमारी बात मांग के हमारे मित्र को बचा दिया है तो कृष्ण अब तो वरदान आ हमने तुमसे फायदा उठाया है अपने मित्र को बचाया है तो तुमको हम वरदान देंगे कृष्ण ने कहा कि अच्छा तुम हमको वरदान देना चाहते हो तो अर्जुन से हमारी मित्रता हमेशा बनी रहे। ये बलिदान मांगा हूँ वैसे अर्जुन और कृष्ण तो हमेशा के साथ ही है मित्र मित्र हैं, पर उसमें बाप की अनुमति मिल जाएगा बाप की भी सलाह होए कि हाँ भाई इनसे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है तो इंद्र ने देखा कि हमारा बेटा अर्जुन श्री कृष्ण से दोस्ती करने में इसको लाभ ही लाभ है तो ये श्री कृष्ण और अर्जुन की मैत्री इंद्र ने दृढ़ कर दी परिपुष्ट कर दी कि तुम्हारी मित्रता हमेशा बनी रहेगी अब देखो आप गीता के एक नजर डालो गीता का नाम गीता में संवाद है वो संवाद आपने अठारहवा अध्याय पढ़ा है अब ये तो मैं कैसे सोचूं कि यहाँ जो सत्संग में लोग आते हैं वो कभी गीता पढ़ते नहीं होंगे इतम वासुदेव पार्थस्य महात्मन संवाद निमश्रौम अद्भुतम रोग हर्षण ये श्रीकृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद है जैसे दो मित्र आपस में बातचीत करते हैं जब अर्जुन रोने लगा कि मैं लड़ूंगा नहीं मैं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा भीख मांग के खाऊंगा सन्यासी हो जाऊंगा लेकिन अपने सगे संबंधियों के साथ लड़ू कैसे तो श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया मित्र तुम हमारी सलाह मारो तो संवाद है संवाद शासन नहीं है संवाद है राजा होता है तो वो शासन करता है और मित्र होता है तो वो शासन नहीं करता आज्ञा नहीं देता मित्र सलाह देता है सुझाव देता है ये श्री कृष्ण का संगीत कांता सम्मित है ही जैसे अपनी पत्नी बड़े प्रेम से अपने पति को भला बुरा उसका दिखाती है समझाती है ऐसे श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन को उसका हित समझाया है ये संवाद है संवाद ये वेद भगवान की आज्ञा नहीं है ये तो हो सुझाव हैं, सलाह हैं अर्जुन के लिए तो बीच बीच में कहीं कहीं कह दिया ये बड़ी पुज बात है कहीं बता दिया कुछ ज्ञात, कुरम ये कुछ से भी पूज्य है कहीं बता दिया राजगुष्य है आप गीता में ढूंढना गुहजतर राजगुहज गुजतम अब बोले सर्वगुस्जतम बड़ी गुप्त बात है अब सबसे ज्यादा गुप्त बात है ये एक मित्र अपने विश्वसनीय मित्र को बताता है ऐसी बात अरे गहरे को नहीं बताई जाती। अब किसी ने किसी से कह दिया देख क्या ईश्वर ईश्वर करता है मैं ईश्वर मेरी सलाह मां मुझे सब दीख रहा है मैं सब जानता हूं मैं तेरा इतैषी हूं ईश्वर ईश्वर ईश्वर की ओर ऊपर आंख उठा के देखता है देख मैं जो कहता हूं सो सुन ऐसे महाराज अपने प्रियतम अपने इष्ट अपने स्वामी अर्जुन को कृष्ण का स्वामी है अर्जुन आप ध्यान से देखना जब श्री कृष्ण सारथी बन गए और अर्जुन रसी हो गया कृष्ण ड्राइवर हो गए और अर्जुन मोटर का मालिक हो गया तो श्री कृष्ण अर्जुन को अपना स्वामी मान के उसकी आज्ञा का पालन करते हैं जैसे सेवा, जैसे साला, जैसे संबंधी मित्र पत्नी अपनी भलाई की बात करते हैं वैसे अर्जुन की बात करते हैं और बोले आखिरी बात है ये सर्वोत्तम आखिरी बात है ये क्या बात है कि तुम अपने मन को इधर उधर भटकाना छोड़ो मैं जो कहूं सो मानो अपना मन मेरी ओर आने का ये गुप्त बात है प्रेम सेवा मेरी तो तुम्हें जो कर्म करना है सो सब मेरे लिए अब उसमें भी महाराज कभी कभी बहुत परंपरा होती है एक सज्जन रतनगढ़ से अपना व्यापार बंद करके मकान बेच के वृंदा बनाएंगे वृंदावन बन पास करेंगे वो वृंदावन आ रहे तो राधा का भजन करें, वहां की आराध्य देवी दे कोई है अच्छा जुगल सरकार का भजन करें, अच्छा भाई कृष्ण का भजन कराए बोले हाँ यहाँ तो रह के जो कुछ करते हैं सब कृष्ण का ही भजन है अच्छा माला फेरे तो वो भी गए तब वो क्या करते थे कि वृंदावन में मकान बनवाते थे बस ईटें आती थी, थी गढ़ों पर और छाता लगा के धूप में खड़े हैं बड़े और गिनवाते थे अपने सामने दूसरों पर तो विश्वास नहीं होता सेठ लोग प्राय शक्की होते है जिससे काम लेते हैं उस पर भी शंका करते हैं हम एक बार कहीं जा रहे थे जसी जी जा रहे थे आ, तो बम्बई के एक शेख ने हमसे कहा वहां हमने एक साधु को कुआं बनवाने के लिए रुपया दिया है जरा आप जाके देख तो लेना कि वो कुआ उसने बनवाया कि नहीं मैंने कहा जा बाबा तेरा तेना तो बेकार है कुआ बने कि ना बने संशयात्मा बनश्चे थी तेरे मन में जब संशय हो गया कि है ना उसने बनवाया कि नहीं बनवाया संशय हो गया तो भाई राधा रानी के प्रेम में मगन होना जुगल सरकार की लीला में मगन होना है कृष्ण का ध्यान करना सत्संग करना ये अलग गया हो आ, बोले ईद सत्तर ईद गिनवाने में समय उनका मर गए बाद में मर गए मकान तो बहुत बड़े बड़े बनवा दिए उन्होंने लेकिन वो बनवाते ही बनवाते खत्म हो गए रहने का मौका उसको नहीं मिला अब खाली पड़े रहते हैं सावन में फागुन में उसमें लोग चरते हैं बाकी समय खाली रहते हैं एक मंदिर है हो वो जो लोग वहां जाते हैं उनको बता दें नाम तो जानेंगे समझ जाएंगे करीब करीब एक मील में उसका घेरा पड़ता है उसकी चार दीवारी को नापे हैं तो करीब करीब एक किलोमीटर तो जरूर हो और आपसे से आ, सौ वर्ष पहले करोड़ रुपए से ज्यादा लगा था उसको बनाने में वो मार्बल का बड़ा भारी हाल है और उसमें ठाकुर जी की मूर्ति है जमीन है गेस्ट हाउस है महिलाओं के लिए स्थान बना है अब महाराज राजस्थान सरकार दो आदमियों के लिए वहां तनख्वाह देती है तो अपने लिए भोजन बनाते हैं और वही ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं सैकड़ों कमरे ऐसे हैं जो बरसों से जिनकी किवाड़ी नहीं खुली है और वो मार्बल के हाल में आ, मकड़ी का जाला मकड़ी का जाला लगा रहता है कबूतर की बीज पड़ी रहती है आ, आ, जब बना था तब ग्वरिया वा, बाबा और रामकृष्ण दास जी महाराज ने उसमें ईट ढोया था गारा ढोया था बनवाने के लिए तो ठाकुर जी बेचारे भूखे हैं तो भजन क्या करना मदयादी देखो जिस धर्म के लिए जिस संस्कृति के लिए जिस भगवान के लिए आहा। आपका धर्म सुरक्षित रहे आपका चरित्र सुरक्षित रहे आपकी संस्कृति सुरक्षित है मत जाति माने आप जो कर्म कीजिए वो भगवान के लिए कीजिए और देखिए यदि आपकी दृष्टि दूसरों के दोष पर जाती है तो आप मंदिर में बैठे हुए भी दोष का ही चिंतन कर रहे हैं एक प्रसिद्ध कथा है दो बड़े मित्र थे सज्जन दोनों गए किसी तीर्थ में अब तीर्थ में तो शिव जी की पूजा थी वहां तो पानी फैला था लोगों ने बेलपत्र चढ़ाया था अपने मटके फोड़ दिए थे कोई तो सफाई दूसरी चीज है और महिमा महात्म्य दूसरी चीज है अब भी आप श्री रंगम में जब मुकेश्वर मंदिर में जाइए तो कुछ न कुछ पानी कुछ न कुछ, कुछ, कुछ बेलपत्र आपके पांव के नीचे जरूर पड़ेगा क्योंकि वहां सब फैला रहता है तो आपो लिंग पानी निकलता रहता है शंकर जी ने भगवान तो, तो मंदिर ऐसा ही था महाराज अब एक ने कहा कि भाई आज रात को चार पूजा होने वाली है शिवरात्रि की हम तो रात भर मंदिर में ही रहेंगे दूसरे ने कहा कि हमको तो बिना पलंग के बिना स्त्री के नींद नहीं आती है हम जब स्त्री के हाथ पर अपना सिर रखते हैं बाय पर तब हमको नींद आती है अच्छा जाओ भाई वो गया बेसिया के घर में पलंग पर विश्या की बाह पर हाथ रख के सोया अब उसको नींद ना वो सोचे कि देखो हमारा मित्र कितना पुण्य आत्मा है शिव जी के मंदिर में है घंटे घड़ियाल बज रहे है वो आरती देख रहा है और जो मंदिर में था वो सोचने लगा देखो हम तो यहाँ कीचड़ में पड़े हैं हमारा मित्र कहीं पलंग पर एयर कंडीशन में विष्या के हाथ हाँ आनंद ले रहा होगा और दोनों का मन बदल गया हो मंदिर वाले का मन भेष्या के घर भिष्या वाले का मन मंदिर में दोनों उसी रात को मर गए तो बेष्या वाले का मन तो ले गया उसको स्वर्ग में और मंदिर वाले का मन उसको ले गया नरक आप देखो आपका मन कहाँ है जितमय मर्त्युर्ज में तनातनम पंचदशी में ये वचन उद्धृत किया गया है जिसका मन जहा रहता है जिसमें लगा रहता है वही उसका स्वरूप मन ही मनुष्य का स्वरूप है गीता में आपने देखा क्या देखा जो जज श्रद्धा स एवं स आपकी श्रद्धा कहाँ है जिस पर आपकी श्रद्धा है वही आपका रूप है मरने के बाद आपकी क्या गति होगी जहा आपकी श्रद्धा है जहाँ जाने की आपकी इच्छा है जहाँ जाना चाहते हैं जहाँ जाने के लिए प्रयास करते हैं वहीं जाएंगे वही आपका रूप है बल्कि ये शरीर छूटता है बाद में पहले मन की वो शकल बन जाती है स्वप्ने जथापति दे जाती तो, तो भगवान ने क्या कुछ सम्वाद बताई तुम्हारा मन मैं और तुम्हारी प्रीति मुझसे और तुम्हारे कर्मों मेरे लिए अच्छा संकल्प करो बाबा अच्छा संकल्प करो कीट पत्थर का संकल्प नहीं साक्षात भगवान के लिए संकल्प करो विद्या चाहिए ज्ञान चाहिए समझदारी चाहिए ये देखने की जरूरत नहीं है कि महल में बैठ के मिल रहा है कि पेड़ पौधे के नीचे बैठ के मिल रहा है किस जगह है और समय कौन सा है बल्कि मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है कि किस से मिल रहा है ये भी मत देखो ऐसे है जिसको मनुस्मृति में देखना हो देख ले श्रद्धाना शुभाम विद्या आददीता बरादी यदि अपने से छोटा मनुष्य भी श्रेष्ठ विद्या का दान कर रहा हो तो श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए अंत्यादपि परम धर्मां स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि यदि एक चंडाल भी एक चमार भी आत्मा और ब्रह्म की एकता का उपदेश कर रहा हो ऐसा मेधापिथी ने नीका की है तो वहां से भी ले लो तो क्यों बाबा से क्यों लें? बोले देखो इस विद्या को देने वाला बड़ा दुर्लभ है स्थान सुलभ है वो टाइम सुलभ है और व्याख्यान देने वाले बहुत सुलभ हैं लेकिन जो आत्मा और ब्रह्म की एकता की विद्या का तत्व ज्ञान का उपदेश करे का उसका मिलना मुश्किल है संभव है पूर्व जन्म में उसको ज्ञान हो गया हो और किसी प्रतिबंध के कारण बामदेव के समान उसको अंत्य जोनी में आना पड़ा हो अंत्य जोनी में पर तुम्हारे लिए वो कल्याणकारी होगा तुम्हें ईश्वर चाहिए तुम्हें ईश्वर की बक्ति चाहिए तुम्हें समझदारी चाहिए इस बात को समझो कौन सी जगह है आपको क्या सुना रहे? एक सज्जन आप थे मेरे पास हम आपसे मंत्र लेना चाहते हैं दो तीन बरस बोले महाराज श्रावण के महीने में लेंगे अच्छा जरूर लेंगे लेंगे जरूर कब फिर बोले वृंदावन में लेंगे कब वृंदावन में बढ़िया मुहूर्त होगा तब लेंगे अब दो तीन वर्ष में महाराज जब वृंदावन आवे तब ऐसा संजोग न बने तो हमारे पास आ गए अभी यहाँ आने के बाद बोले महाराज सावन में ठीक रहेगा ना वृंदावन में मैंने कहा बाबा तुमको मंत्र लेना है कि मुहूर्त देखते देखते देखते, देखते। दो तीन बरस अब तक तो तुम भजन करते तुम्हारा मन कैसा बनता मंत्र का जप करते दो तीन बरस तुम्हें सावन के लिए बन के लिए अरे आज से जप कर ले मन अब बेचारा एक मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गया मंत्र तो लो, लो, लो। अच्छा महाराज आपकी आज्ञा हमें तो आपकी आज्ञा का पालन करना है तो आप अपने निश्चय में विलंब मत करो ऐसा स्थान चाहिए ऐसा समय चाहिए ये वस्तुएं चाहिए ये सुविधा चाहिए ईश्वर को लेने में विलंब मत करो ईश्वर को अपने दिल में बैठा जितने कर्म करो आप पहले देखो। आपको वही खाता शुरू करना है लिखने के लिए एक कागज बही में और रखो उस पर पहले वही खाते में भगवान का नाम नहीं लिख सकते तो पहले उस पर कृष्णा कृष्णा कृष्णा पांच बार लिख के फिर वही खाते का काम शुरू करो आपको कहीं जाना है नारायण नारा, नारा दो, दो, भगवान का नाम लेके निकलो आपको खाना है भोजन करना है पहले भगवान का नाम ले लो फिर खाओ क्या लगता है आपको जीव मिलाने में भी आलस जाता है उद्देश्य बन जाए हो और आप, आप कर लो अपने मन में संकल्प एक रुपया कमा के ले आवेंगे उसमें से एक पैसा पांच पैसा दस पैसा भगवान के नाम पर खर्च करेंगे उद्देश्य हो जाए भाई पार्टनर बना लो भगवान को पार्टनर बना लो उनके साथ मिलके काम करो भाई इसमें भगवान की भी आमदनी है हैं? अरे भोजन करो मुंह में डालो भीतर तो है ना तुम्हारे भगवान ने साफ साफ कहा है कि मैं सबके पेट में बैठ के खाता हूँ बीता में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अहम वैश्वा नरो भूत प्राणीना देहमाश्राणपान सयुक्त पचांद चतुर्धा तो आप खाने के समय क्यों नहीं करते है? बाबा पत्ता पत्ता खाने वाला फूल खाने वाला पत्र पुष्प फलम तोयम् जो में भक्तिया प्रेत क्षति तद हम भक्ति पर असनामी मुंह में डालो अपने मुंह में डालो बाबा छे को मत अपने मुंह में डालो ईश्वर के लिए डालो तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा संकल्प पूरा होने से ईश्वर के लिए होने से मानसिक संतोष होगा ईश्वर की प्रसन्नता होगी और वो भोजन तो तुम्हारे पेट में जाएगा तुमको उनको ठीक करेगा मदज्यादी हम लोगों को तो बच्चे से ना जब सिखाया गया था पहले जब भोजन सामने आ रहे तो थोड़ा सा उसमें से निकाल के अलग रखना मोटी तो दाल चावल अलग रख के हाथ में पानी लेना और उसको घुमा देना भोजन पर ये भगवान को अर्पित हो गया काय काये नाचा मनसे बुदयात्म नुसृतस्वभा पर बोले उसके बाद पांच ग्रास प्राणा स्वा अपाना स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदान आय स्वाहा समा स्वाहा ये पंचावृति बोलते हैं प्राण आहूति तो देखो पहले तो ईश्वर को किया अर्पण और फिर बोले ये प्राण खा रहे हैं अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोजता बोलो शंकराचार्य बोलते मैं भोजन नहीं हूं मैं भोजन मैं भोजन की क्रिया नहीं हूँ मैं भोज्य वस्तु नहीं हूँ और मैं भोक्ता नहीं हूँ हम समझते हैं कि हम सात बरस के आठ बरस के गए होंगे इसको बोलते हैं मधिया हो यज्ञ हो गया भगवान के लिए यज्ञ हो गया और देखो इसमें भक्ति ये हुई कि भगवान को अर्पित हुआ इसमें असंगता ये हुई कि खाने पीने वाले प्राण हैं और इसमें वेदांत ये हुआ कि भोक्ता भोजन भोज्य मैं नहीं और में ही संस्कार डाल दिए जाते हैं मदयादी जो कुछ करो बाबा आप यात्रा प्रारंभ करो ऐसी बढ़िया हमारी यात्रा होती है रोज आपको सुना अपने घर से निकलते हैं विपुल से खन गार्डन होके कैम्प गार्डन होकर यहां आते हैं प्रेमपुरी अज्ञात मद्याल और यहां से निकलते हैं हाँ तो चौपाटी के पास वाले रास्ते से बालकेश्वर होके तीन बस्ती होके फिर अपने घर जाते हैं देखो हमारे परिक्रमा में हनुमान जी पढ़ते हैं श्रीनाथ जी पढ़ते हैं बाबलनाथ जी पढ़ते हैं शंकर जी पढ़ते हैं हैं? और जगह जगह तुलसी होगी कहीं न कहीं बेलपत्र होगा लोगों के घर में भगवान होंगे इतने घरों की परिक्रमा करके हम पहुंचते हैं यात्रा करो चलो ठीक है चलना तो पड़ता ही है खाना पड़ता है करना पड़ता है आप सोते हैं कि नहीं सोते हैं निश्चय सोते हैं सोते समय जरा दो तो मिनट ध्यान कर लीजिए कि भगवान के चरणों में सिर रख के हम सो रहे हैं हमने भगवान के चरणों में अपना सिर रखा और भगवान ने हाथ पकड़ के हमको अपने हृदय से लगा लिया नहीं मेरे प्रेमी तुम मेरे हृदय से लग के सो, सो जा कितनी बढ़िया बात है मजिजाजी सो मेरे लिए आ, उठे नींद नीतुटी तुरंत भगवान का स्मरण किया मंगलम भगवान विष्णुमंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीका मंगलायतनम हरि भगवान का स्मरण हो प्रात स्मर हो संस्फुदास्व सचुख परम हंस गतिरीया क्या लगता है आपका एक मिनट पहले भगवान के हाथ मिला के और को समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णुपत्नी नमस्क हम पादस्पे महाराज पहले तो हम लोगों को शौच तो जाते थे ना मैदान में कट्टी जाते थे हो तो वहां जहां कट्टी जाना हो वहां के लिए मंत्र बताया